नाथ दीन दयाल र घुराये बाघ भूषण मुख गए न खाए चाहिया करण सो सब कर बीते तुम सनय सूर चराचर जीते संत ते संत नीति दशान चौथे पर न जािह नृपक भजन की जियत भरता जो करता घुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया हे दसमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो शिष्ट के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं सोई भज हुत्यागी मुनि पर जतरू करागे भूपराज तजी हो ही सोई को सला झीसर घुराया तोहि परदाया तो ही परदायव सुजस होइति पावन होती आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं वही कोसलाधीज श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा अस कहि नयन नीर भरे पद कम पितगार नाथ भज हो रघुनाथ हे अचल होकर नेत्रो में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर काँपते हुए शरीर से मंदोरोदरी ने कहा हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए तब रावण मय सुगल प्रभुताई सुनते समान जब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा हे प्रिय सुन तूने व्यर्थ ही भयमान रखा है बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन वरुण कुबेर पवन जम काला जिते सक दिका देव तनुज नोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे नाना कहे से बैठ सो मंदो काल उपजाय माना वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिख को तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है सभाया मंत्रिण तहि बूझा करब कवन विधि रिपुस जूझा कही सचिव सुनु निश चरना बार बार प्रभु पूछ हु कहू कवन भय करिय बिचारा नरकि भालू आहार हमारा सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा मंत्री कहने लगे हे राक्षसों के नाथ हे प्रभु सुनिए आप बार बार क्या पूछते हैं कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए भय की बात ही क्या है मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है सबके वचन श्रवण सुने कह प्रहस्त नीति विरोधन प्रभु मती अति कानो से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा हे प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है